थोड़े मोड़े दिन नहीं तैतालीस लाख बीस हजार वर्ष का चार का इकहत्तर बार चार युग बीत जाए तो एक मनो अंतर चौदह मनो बीत जाए तो एक कल्प चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन उसको कल्प कहते हैं तो सारे स्वर्गेशु लोकेशु चौरासी लाख में घूमोगे फिर कभी कबहूक करी का करुणा नर दे तू सने ही फिर कभी भगवान कृपा करके मानव देह देंगे ये जो आप लोगों को मिला है किसी का दस साल गया किसी का बीस साल गया किसी का पचास साल गया अपने अपने मन से पूछो क्या किया आपने अरे हमने पढ़ाई लिखाई की फिर नौकरी किया व्यापार किया फिर एक करोड़ कमाया एक अरब कमाया और फिर दो चार बच्चे बच्चे हुए फिर क्या हुआ फिर मर गए तो क्यों जी ये तुमने जो बताया ये तो पशुओं से बदतर है देखो आपकी जो इंद्रियां हैं इनके आप गुलाम हैं लेकिन वो गुलामी आपकी इतनी बड़ी है कि आपसे हजार गुना अच्छे पशु हैं पशु गाय बैल भैंस देखो साल भर में एक बार विषय भोग करते हैं ये लोग एक बार इनको हरी घास मिल जाए हा मालटाल है आज तो और सूखी घास मिल जाए हाँ वो भी ठीक है खाएंगे और आपको कितने पकवान खा गए आप लोग और फिर वही बीमारी अरे रोज रोज क्या दाल बनाती है आज कुछ और बना यानी हरेक इंद्रिया आपकी इतनी बलवान है बिगड़ी हुई है कि पशुओं से बदतर है और जितनी मिलता जाता है संसार का विषय उतने आगे आप आग बढ़ते जाते हैं खैर जो है सो है वेद कहता है चौरासी लाख में घूमोगे एक रोटी का टुकड़ा कहीं से मिल जाए कुत्ता भूखा है नहीं मिल रहा है भूखे सो गया इन सब जोनियों में जाना होगा चीटी बन गए ऊपर से एक जानवर चला गया आदमी चला गया मर गई अधमरी हो गई ये सब हजारों बार लाखों बार करोड़ों बार आप लोग भोग चुके हैं और अगर उसको नहीं जाना नहीं प्राप्त किया तो फिर वही जाना होगा और केवल जानने से काम नहीं चलेगा और असगम हेवायम लब्धवा उसको प्राप्त करना होगा जानने के लिए तो हमारे भारत में तो मरने के बाद नारा है राम नाम सत्य है यही तो जानो ना जगत सत्य नहीं है यानी जगत में आनंद नहीं है और राम में है ये तो हमारे यहां नारा लगाया जाता है लेकिन नारा नारा है बस वो जिस मुर्दे को हम ले जा रहे हैं स्मशान घाट अगर बीच में उठ के बैठ जाए वो हे हे चुप चुप अब नहीं बोलना राम नाम सत्य है अब ये हमारा बेटा जो उठ के बैठ गया है ना ये सत्य है ऐसे ही आपके घर में छोटे से खटोले में बच्चा सो रहा हो और माँ बाप उसको ले जा रहे हो कमरे में और कहे बोलो राम नाम सत्य है क्या बदतमी है क्यों ऐसा बोलने से मर जाएगा भगवान का नाम लेने से मर जाएगा आपके लड़का नहीं ये पता नहीं मरेगा लेकिन बोला नहीं जाता है तो ऐसे समय अपने ही बच्चे को उठा के हम राम नाम सत्य बोले <laughs> ये नहीं बोला जाएगा हमसे ये नॉलेज यानी जानना बहुत प्रकार का होता है याद कर लिया बस माना नहीं माना तो सेन्ट माना कि 10% माना कि 1% माना बहुत क्लास का ज्ञान होता है तो पराविद्या से अक्षर ब्रह्म का यानी भगवान का ज्ञान होता है यानी प्रैक्टिकल साइड से अपरा से नहीं अपरा माने ऋग्वेदुर्वेद सामवेद अथर्म वेद या पुराण या शास्त्र सब आपने याद कर लिए ये अपरा है लेक्चर भी दे दिए हमारी तरह लेकिन इससे अक्षर ब्रह्म नहीं मिलेगा भगवान नहीं मिलेंगे आज कल हमारे देश में चल रहा है पाठ पुस्तक का पाठ करो रामायण है गीता है भागवत है कोई पुस्तक है रोज उसका पाठ करते हैं क्या हो रहा है भक्ति है साधना है हमारे गुरुजी ने बताया है तो क्यों ये पाठ तो आप जबान से कर रहे हैं हा? और गड़बड़ी कहां है आपके अंतःकरण में शुद्ध करना है अंतकरण को किसी के पैर में मैल लगा है और धो रहा है ये क्या उल्टी बात है अंतकरण में पाप है मलिनता है अशुद्धि है और आप जबान से बोल रहे हैं रामायण का पाठ गीता का पाठ ये तो हमने सोचा नहीं अरे भाई जो कपड़ा गंदा है उसी को तो धोना चाहिए जप कर रहे हैं चारो धाम की मार्चिन कर रहे हैं और दस हजार पंद्रह हजार बीस हजार खर्चा किया चारो धाम होके आ गए आपको तो गोलोक हमारा रिजर्व है किस गुरु ने किस बेवकूफ ने तुमको बताया है वेद से लेकर रामायण तक में कहा लिखा है ऐसा सब में तो लिखा है मन का कंप्लीट सरेंडर हो भगवान में सेंट परसेंट तब माया निवृत्ति होगी आनंद प्राप्ति होगी तब बात बनेगी तो प्रैक्टिकल साइड अगर ठीक ठीक हो जाए यानी पराविद्या तो को तो अक्षर ब्रह्म माने राम कृष्ण भगवान की प्राप्ति हो सकती है हमारे यहां छह शास्त्र हैं मीमांसा न्याय सांख्य वैशेषिक पातंजलि वेदांत ये आस्तिक दर्शन कहलाते हैं माने वेद को अथॉरिटी मानते हैं लेकिन आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे पहला मीमांसा दर्शन वेद में दो कांड है पूर्व कांड उत्तर कांड तो पूर्व कांड को पूर्व मीमांसा कहते हैं उत्तर कांड को जिसमें उपनिषद हैं, उसको उत्तर मीमांसा कहते हैं वेदांत भी कहते हैं शारीरिक भाष्य भी कहते हैं तो मीमांसा दर्शन क्या कहता है वो भगवान भगवान को नहीं मानता वो कहता है यह कर्म करो उसी के फल के अनुसार तुमको फिर वो कर्म ही फल बन जाएगा अगले जन्म में और फिर उसका फल मिलेगा यज्ञ का स्वर्ग बस स्वर्ग की प्राप्ति ही अंतिम लक्ष्य है वेद के अनुसार यज्ञ करो उसके अनुसार स्वर्ग जाओ स्वर्ग में बड़ा आनंद है बस छुट्टी अब हमको क्या चाहिए आत्यंतिक दुख निवृत्ति यानी सदा को दुख चला जाए नहीं ये लक्ष्य नहीं है हमारा अनंत काल को अनंत मात्रा का सुख मिले ये लक्ष्य है दुख निवृत्ति तो अपने आप हो जाएगी दुख निवृत्ति होने से आनंद मिलेगा यह कंपल्सरी नहीं लेकिन आनंद मिलने से दुख निवृत्ति अवश्य हो जाएगी ध्यान दो तो मीमांसा दर्शन तो न दुख निवृत्ति कर सकता है और न आनंद प्राप्ति वो तो स्वर्ग तक पहुंचा देगा और फिर उसके बाद छीड़े पुण्य मर्त लोकम बिशंत फिर आओ चौरासी लाख में ये तो बेकार है नंबर दो सांख्य एक सांख होता है निरीश्वर सांख, एक सांख होता है शेष्वर सांख। महाभारत के वन पर्व में अग्निकुण में अग्निवंशीय एक कपिल हुए हैं तो उनका सांख निरीश्वर सांख है यानी ईश्वर को नहीं मानते पचीस तत्व मानते हैं पुरुष प्रकृति महान अहंकार पंच तन्मात्रा पंच महाभूत एकादश ये एक पचीस तत्व और इनके तत्व ज्ञान से दुख निवृत्ति हो जाएगी इनके तत्व ज्ञान से दुख निवृत्ति हो, हो जाएगी आनंद आनंद नहीं वो सिद्धांत को नहीं मानते और एक कपिल हुए हैं देवहूति के पुत्र ये भगवान के अवतार हैं भागवत में इनका बड़ा लंबा चौड़ा निरूपण है तो इनका शेष्वर सांख्य है यानी एक तत्व और मानते हैं छब्बीसवा ईश्वर तो सांख्य से दुख निवृत्ति मात्र अगर हो भी गई तो हमारा कोई काम नहीं बनेगा हमको तो दिव्य आनंद चाहिए अनलिमिटेड अब तीसरे आए न्याय दर्शन एक गौतम का है इनके यहां तत्व ज्ञान है प्रमाण प्रमेय आज 16 तत्व हैं और ये ईश्वर को मानते हैं खाली मानते हैं परमाणुओं से सृष्टि हुई पृथ्वी जल तेज वायु इन चार तत्वों के जो सूक्ष्म परमाणु हैं, उनसे संसार बना लेकिन वो परमाणु अपने आप नहीं बन सकते इसलिए ईश्वर की जरूरत है वो इन परमाणुओं के द्वारा सृष्टि करता है लेकिन ईश्वर की उपासना हो गया आवश्यक नहीं है बस तत्व ज्ञान कर लो हो गया